आवाज की दुनिया के दोस्तों आज आपके दोस्त भारती परिमल लेकर आई है बाल कविताओं का पिटारा तो दोस्तों आज सुनते हैं अभिरंजन कुमार की बाल कविता छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया छोटी चिड़िया पेड़ पर बैठी बड़ी मुंडेर पर छोटी चिड़िया पेड़ पर बैठी बड़ी मुंडेर पर छोटी चिड़िया ने फल खाए और बड़ी ने दाने फिर दोनों ने चींची ची खूब सुनाए गाने गाने से जब पच गया खाना खाया फिर से शेर भर छोटी ने फिर दाना खाया और बड़ी ने खाए फल इसके बाद पिया दोनों ने नदी किनारे जाकर जल फिर दुलार से चोंच मिलाई आजू बाजू घेर कर अब गाने गा गा कर दोनों आई सबसे कहने अब गाने गा गा कर दोनों आई सबसे कहने अचरज क्यों करते हो भाई आखिर हम दोनों हैं बहने जब जी चाहे हम तो प्यारे प्यार करेंगे ढेर भर छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया दोनों मिलकर रहती साथ बिताती पल पल अपना कभी बैठती पेड़ पर बैठी कभी मंडेर पर तो दोस्तों ये थी अभिरंजन कुमार की बाल कविता ऐसे ही कविताओं के साथ फिर मुलाकात होगी कभी फुर्सत में